ओम नमः शिवाय सी नाग पंचमी कथा ओम नव कुलाए विद मही विश धी भीमही तन्नो सर्पा प्रचोदयात कथा इस प्रकार है प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की सात पुत्र वधुएं थी सावन मास लगते ही छह बहने तो भाई के साथ मायके चली गईं परंतु अभागी सातवी बहन के कोई भाई ही नहीं था कौन बुलाने आता बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना तब फन पर बैठकर वह नाग लोक को चली गई और वहां निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते हुए देखकर शेष की रानी ने उस कुल वधु को पीपल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन आकस्मात ही उसके हाथ से दीपक नीचे तेलते हुए नाक की एक बच्चे पर गिर पड़ा। परिणामस्वरूप उस बच्चे की थोड़ी सी पुचकट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह पुत्रवधू ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया, तो वह पुत्रवधु दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर उनके विधिवत पूजा करने लगी और मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधुत उस नाग बालक ने अपनी माता को अपनी पूछ कटने का कारण बताया। इस पर क्रोधित होकर कुछ नाग उस पुत्रवधु को मारकर बदला लेने के लिए उसके घर की � लेकिन उसके घर पर नाग परिवार की पूजा होते देखकर और श्रद्धा और विनीत भाव और मंगल भाव से पूजा होते देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया। वहन स्वरूप उस पुत्रवधु के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वर उपहार में मणियों की माला दी उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो भी हमें भाई के रूप में पूजेगा उसकी हम सदा ही रक्षा करेंगे इस तरह से नाथ पंचमी का त्यौहार सर्वत्र ही कल्याणकारी बताया गया है ओम नमः शिवाय कथा समाप्त होती है धन्यवाद